तो लक्षण रहित होते हुए सदृश दिखाई नाम अनुमान तम जो होए, अनुमिति का साधक तम वस्तु का नाम अनुमान, अर्थात हेतु अतः अनुमान हनुमा हेत्वाभाष पे की बात है आरंभ करते हेत्वाभाषा त उदकरण तो जा तो पक्ष ही होता है वह हित विद्यमान रहता है तो साधवाण हित हो गया तो वो बाधित है वो तो अनेकांतिक में चला जाएगा और सत्य इसलिए नहीं हो सकता की एक विषय को लेकर के एक ही अधिकरण में परस्पर विरुद्ध भाव-भाव की सिद्धि दो भिन्न हितों से जो करने में दोनों हितों निर, निरु, संबंध वाले हितों नहीं माना जा सकता है एक अधिकरण में भाव और अभाव दोनों को सिद्ध करने वाले दो हितों अलग अलग जो हैं, दोनों के तो दो निरुपाधिक हो नहीं सकते अतः एक ही उसमें सही होगा तो व्याप्ति होगी दूसरा तो अपने आप किसी ने किसी असिद्यालय में अंतर हो जाएगा अतएव उसको पृथक मानने की जरूरत नहीं है ये तो खंडन कर चुके हैं अतव तीन ही हमारे मत में है अनिश्चित पक्ष वृत्तिर सिद्ध अनिश्चित पक्षवृत्ति ही ये सब पक्ष में हेतु की वृत्ति का निश्चय नहीं हो सकता अनिश्चित है निश्चय नहीं है कदापि हो ही नहीं सकता सब जानते हैं इस बात को कि शब्द कभी चाक्षुष नहीं होता इनकी से अनुमान चाक्षुत्वात शब्द कैसा है अनित्य ठीक चाक्षुत्वात दृष्टांत क्या है रूपवत रूप कैसा है चाक्षुष है। और वो अनित्य है अतएव जिसने शब्द भी चाक्षुष होने से शब्द भी अनुमान बना दिया अब ये जो हेतु है है, है? है, क्या इसका कभी कभी हो सकता नहीं। नहीं शब्द श्रावण प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष होता अतएव अनिश्चित पक्ष वृत्ति वाले हेतु होने के को असिध हेतु कहते है हैं एक का नाम उभया सिद्ध है दूसरा का नाम अन्य सिद्ध है उभया सिद्ध का मतलब यह हो गया कि दोनों को स्वीकार है दोनों को स्वीकार हो जाए उभय स्वीकार हो जाए ऐसा सिद्धांत जैसे चाक्षत जैसे बोल तो भी आदमी ने पूर्व पक्षी ने जो सिद्धांत ने समझाया तो पूर्व पक्षी ने भी इस बात को मान लेता है कि शब्द चाक्षुष नहीं है तो सिद्धांत भी शब्द चाक्षुष में नहीं मानता पूर्व पक्षी भी शब्द माने नहीं मानेगा में स्वीकार हो गया कि शब्द में चाकुत्व नहीं है दृष्टिकोण से अगले के हिसाब से तो अपना बिल्कुल सही है आपके सिद्धांत के अनुसार वो असिध हो रहा है सिद्धांत की दृष्टि असिद्धि हो भले पूर्व पक्ष अपने दृष्टिकोण से उसके सिद्धांत के अनुसार वो सही है लेकिन सिद्धांत जिसके साथ आत कर रहा है उसके साथ जो विचार करते हैं वो एक के मत में ही वो हेतु पक्ष में अनिश्चय होता है दूसरे के मत में हेतु निश्चय हो जाए ऐसी क्या कहेंगे अन्य कहेंगे जैसे आकाशो वेरम के मत में क्या है अनिद्या ठीक है ना आकाशो अकाशो अनित भूतत्वा इसको नहीं मानेगा इतने तरह भूतम कर था अनित्यम नहीं मानेगा नहीं आय नहीं आयकों दृष्टि दृष्टिकोण से अन्य हो गया ये वैधान बिल्कुल ठीक ठाक है, तो तो तो तो तो तो है। उनके मत में क्या यद्यक भूतम ततत नित्यत्तम वे विचारी कहाँ है आकाश में क्या आकाश भूत होता है उनके मत में नित्य अनित नहीं है इसे पक्ष में क्या हो गया शाद्यवस्था में हेतु बैठ गया तीसरे कहते हैं कि भूतत्व वहां पर विद्यमान है लेकिन वहां यादृश निरूपता भूतत्व अवसर करना चाह रहे तार भूतत्व आकाश में नहीं माना जा सकता इसीलिए जो ऐसे में तो क्या होता है वो अन्यत्रासिद्ध कहा जाएगा अन्यत्रिद्ध अनित्व का व्यापी भूतत्व आकाश में नहीं है अनित्व का व्यापी भूतत्व आकाश में नहीं है नए एक और के अनुसार इनके कैसा है नित्यत्व्यापी भूतत्व ही नित्य व्यापी भूतत्व अतएव इस प्रकार से लेकर के अन्य राशित को भी समझना है इसको आप क्या दोष मानते हैं जिसके विषय में इनको आप हितवास कह रहे हो तब कहते हैं यहाँ एक वाक्य बहुत आगे छप गया जीवर छपनी चाहिए असाध तत्व कत्त ज्ञापक दूषण हो अंतिम पंक्ति उसी में उसी पन्ने का मूल में अंतिम पंक्ति का पहले में असाधगत्व ज्ञापक ये पंक्ति ऊपर छपनी चाहिए अन्य तरह से दृष्टि के बाद दोष क्या है असाधगत्व ज्ञापक है का ज्ञापन हेतु पक्ष में जिस साधु को सिद्ध करने चले हो उस साध्य को सिद्ध करने में अक्षम है इस बात ज्ञापन करता है असिद्धि नाम का दोष तरह असिधि नाम के दोष युक्त हेतु का नाम असिद्ध दोष क्या है असिद्ध दोष क्या था कि का ज्ञापन करना और का ज्ञापन करना क्या चीज का गर्थु का ज्ञापन करना है पक्ष में साध की साधकता मान रहे थे किसमें में। शब्द में अनित्व का साधकत्व किसान माना आपने चक्ष असाधकत्व ज्ञापन हो गया यही दोष है एक अर्थय तो होने से इस हेतु को असिध हेतु कहा जाएगा और चाक्ष सिद्ध होने से उभया सिद्ध नाम का दोष हो जाता है आप विरुद्ध नाम का हेतु का लक्षण करते हैं पक्ष विपक्ष और रेव वर्तमान हेतु पक्ष विपक्ष और रेव पक्ष में है और विपक्ष में है इसका मतलब क्या सपक्ष में नहीं है क्या प्रश्न उठेगा बाद में लाघो लक्षण क्या होता पक्ष अवृतित्व लागव में छोटा बाद में शरीर इतना समझा पहले पक्ष में रहने वाला और विपक्ष में जहां नहीं रहना चाहिए वहां भी रहने वाला हेतु का नाम विरुद्ध हेतु होता है दृष्टान क्या है शब्दों नित्य कार्यवाद देखो पक्ष बाद दे उल्टा रख दिया है पक्ष यहां शब्द है नित्य शब्द कार्यपात लिख दिया वास्तव में शब्द क्या है पक्ष को पहले बोलना चाहिए और नित्य साध्य कार्यपात हेतु ये कार्यपात तो हेतु कैसा है देख लो आप पक्षभूता शब्द में भी है यह शब्द हमारे मत में क्या है कार्य है और विपक्ष क्या है विपक्ष किसोते हैं निश्चित साध्य भाव वाला निश्चय वा तो तो साध्य, साध्य भाव वाला कौन होगा निश्चित नित्यत्व भाव वाला निश्चित अनित्व वाला घट घट में भी कार्यत्व है साध क्या है नित्यत्व साध्य भाव नित्यत्व भाव निश्चय है साध्य भाव कहा नित्यत्व मैंने अनित्यत्व कहा निश्चय है घटाजियों में वहां कार्य नहीं वहा कार्य अतएव पक्ष में भी यह कार्य हेतु शब्द रूपा पक्ष में भी कार्य हेतु है और विपक्ष बुदा घटाधी में भी कार्य बैठा हुआ है अतव यह कारक हेतु को हम विरुद्ध हेतु कहेंगे शब्द नित्य कारक साधु साधु अनुपादिक संबंधित या लिंगता। एक बात ध्यान देने का है जिस हेतु को आप विरुद्ध दोष ग्रस्त करते हैं वह हेतु तो हमारे मत से दोषग्रस्त भले ही हो अगले के मत में दोषग्रस्त नहीं होता ऐसे क्योंकि अगले के दृष्टिकोण में क्या होगा का साधक हो जाता है जो हेतु विरुद्धग्रस्त होकर दूषित हो जाता है और उसी के दूसरे के मन में क्या होगा सात्याव साधक हेतु भी हो जाता है ये विशेषता विशेषता और प्रकट कर रहे हेतु इसे कहते हैं अनौपचारिक संबंधित्रिया विरुद्ध से लिंगता विरुद्ध साधित भी हो जाएगा किस दृष्टिकोण में साध्य साधक के लिए साध्यवा को सिद्ध करना हो तो यह हेतु साधित हो जाएगा और साध्य को सिद्ध करने जाता है तो वही हेतु विरुद्ध दोषग्रस्त हो गया नित्यत्व को सिद्ध करने जाओगे कार्य हेतु से तो वृद्ध दोष है तो कारक तो तो हो जाता है ये है ननु येन अनि करोग विचार होता है में वादि सम्मतो सम्मिक की साधकता न होने के कारण वास्तव भले ही है और साध्य भाव का अनुपाधि संबंध को लेकर आपने कहा प्रतिवादी के लिए वह सदेतु तो हो जाता है प्रतिवादी कौन है हम लोग प्रतिवाद कर रहे हैं पूर्व पक्षी वादी है हम उसको प्रतिवाद कर रहे हैं कहते नहीं शब्द नित्य नहीं हो सकता शब्द अनित्य होता है अगर प्रतिवादी हमारे लिए क्या हो गया हेतु तो? सात भोषि करने में सदेतु हो जाएगा हमारे लिए शब्द को अनित्य सिद्ध करने में कार्य हेतु सधेतु हो जाएगा हमारे तो वादी के हेतु जिवृद्ध दोषग्रस्त था वह प्रतिवादी के प्रति साधव घोषिध करने में सदे हो ये जो आपने कहा यानी ठीक नहीं है ऐसे ऐसा यहां संदेह होता है कि विरुद्ध के लघु लक्षण जो था उसे छोड़कर आपने इधर जो के विपरीत साध्य के विपरीत मतलब क्या साध्य भाव का गामी आपने का अन्यत्व का व्यापक कौन कार्यु अच्छा विपक्ष प्रति का गांव है घटा घटादियों में कार्य करता है तो के विपरीत है है ये आपने कहा है। लेकिन कहीं कहीं पर देखने को तो मिलता है।, है जो कि अनौपारिक समर्थन से जिसके आधार प्राप्त कर रहे हो बार बार भाव के, के प्रति वो निरपारिक संबंध वाला हो जाएगा सधेतु तो हो जाएगा ऐसा नहीं कह सकते विशिष्टम न दूषण विशिष्टम न दूषण इसे विशिष्ट जो आपने बता दिया साध्या भाव का अनौपायिक वाला जो ऐसा करके ये विशिष्ट आप कथन नहीं कर सकते इति तो ऐसे आप नहीं कर सकते अतः विशिष्ट दोष नहीं होता है क्योंकि यहां मान लक्षण पर ही आक्षेप है आप लक्षण क्या किया था पक्ष और विपक्ष में वृत्ति पूर्व पक्ष गौरव कौन सा गौरव लेना शरीरकृत गौरव पक्ष विष पी पृ कितना हो गया आठ अक्षर हो गया स प्ष अक्षर हो गया आठ अक्षर वाला लक्षण के पैसा से छ अक्षर वाला लक्षण क्या है लाघव है शरीर शरीरकृत गौरव लाघव कहा ऐसी स्थिति में आपने गौरव लक्षण विशिष्ट लक्षण इस वो कहते पक्ष में भी वृत्ति हो और विपक्ष में भी वृत्ति हो विशिष्ट लक्षण आप करने की अपेक्षा सीधी इसलिए कहते हैं सपक्ष लक्षण नहीं वहां पर क्योंकि पक्ष वृत्ति सती विपक्ष वृतितम गा पड़ेगा ना पक्ष वृतित्रु सती विपक्ष वृतितम ये विशिष्ट हो गया और क्या सपक्ष वृत्तम गाना सामान्य लक्षण हो गया अविशिष्ट लक्षण हो गया पूर्व पक्ष कहता है आपका लंबा छोटा विशिष्ट लक्षण क्यों बनाने जा रहे हैं क्या जरूरत है सपक्ष करने से काम चल जाएगा तब करता है तो छोड़कर पक्ष मात्र गुरु लक्षण पक्ष विपक्ष रूप गौरव लक्षण जो आपने किया उचित नहीं जबकि विपक्ष वृतित्व पक्ष सपक्ष मातृवृत से विचलित होता है हमेशा वह साध्याभाव से व्याप्त रहे हेतु विरुद्ध हेतु यह कोई जरूरी नहीं है यद्यपि कोई स्थल ऐसे दिखा नहीं रहे हैं ऐसा तो विरुद्ध स्थल को दिखाना चाहिए था दृष्टान देना चाहिए था जो कि साध्यभाव से व्याप्त नहीं हो ऐसा दृष्टान देना चाहिए यहाँ पर लेकिन उन्होंने यहां नहीं दिया इतना शास्त्र कर दिया पूर्व पक्ष ने क्या दिया तो ऐसा खंडन कर दिया सिद्धांत देता तो न जल्पवादी और ही पर साधन निवर्त्य साधन वाच्यम शास्त्रार्थ तीन प्रकार से होता है है ना? शास्त्रार्थ तीन प्रकार से होता है कौन से कौन से जलप, वाद विदंडा उसमें कहता है जलप और दो पक्ष में यदि शास्त्र दो आधार पर शास्त्र चल रहा हो तो परसाधन निवर्त्य पर पक्ष का साधन का खंडन करके स्वपक्ष को सिद्ध करना जरूरी होता है स्वपक्ष साधन वाद्य तो लाघवाय विशिष्ट उपन्यास इसीलिए उस दृष्टिकोण से विशिष्ट का उपन्यास करना ही लाघव हो गया ऐसे क्या होगा विशिष्ट का विशिष्ट लक्षण भी लाघव हो जाता है फलमुख गौरवस्य दोषत्व नियम यानी कि यहां फलमुख गौरव से अधोषत्व जब विशेष फल देने वाला हो तो गौरव भी लाघवी जाता है बल्कि वहां लाघव गौरवग्रस्त हो जाएगा आपने बना दिया छोटा सा लक्षण लेकिन वो वाद प्रतिवाद में वाद और जल दोनों पक्ष में अनुकूल नहीं है तो लक्षण बेकार हो गया लागो लक्षण और उन्होंने विशिष्ट लक्षण बनाया और जब वाद और जब प्रभाव दोनों दृष्टिको शास्त्रार्थ में उपयोगी हो जाए वह लक्षण वह सर्वश्रेष्ठ हो गया इसलिए कहते हैं तो या तो लाघव विशिष्टपन बल्कि उल्टा लाघव के विशिष्ट उपन्यास किया है इस शरीर कृप गौरव लाघो मत देख या फल को देखो उपस्थितिकृत गौरव लागो को समझो क्योंकि शरीरकृत गौरव लाघव से ज्यादा श्रेष्ठ कौन है संबंधकृत गौरव लागो, संबंध गौर लाभ सिर्फ सृष्टि उपस्थित गौरव ये शरीर शरीरकृत गौरव है लेकिन संबंध लाघव है तो वो अच्छु उचित है शरीर दृष्टिया बड़े लंबा है लेकिन संबंध दृष्टिया लाघव बन रहा है तो उचित है और कोई कोई ऐसे होते हैं शरीर दृष्टिया गौरव भी है उसके पेशा से शरीर समन्वित लागो समझोगे किंतु उपस्थिति दृष्टिया क्या हो जाता है वो समन्वकृत लागो भी गौरव हो जाता है सर्वश्रेष्ठ क्या है हमें ज्ञान कराने के लिए शास्त्र है और ज्ञान की उपस्थिति में जो को प्रक्रिया आपको अपनाना पड़े वह प्रक्रिया हमारे लिए लाघव चाहे वह शर्यकृत गौरव बना रहे समन्वत भी गौरव बना रहे कोई आपत्ति नहीं है उपस्थिति कृत लाघव है वह सर्वश्रेष्ठ शरीर छोटा कर दिया क्योंकि ज्ञान उत्पन्न उत्पन्न नहीं हो रहा है तो क्या फायदा लक्षण तो छोटा अपने मनाया तो कोई ज्ञानी नहीं हो रहा तो भी फायदा नहीं है या ऐसे लक्षण बना दिया जिस संबंध में सेवा समाज सामान्य संबंधों के तरफ बोल करने चेष्टा कर रहे हो लाभव तो है उस दृष्टिकोण से लेकिन उपस्थित उससे भी नहीं होती है तो वो भी व्यक्त है इसीलिए शरीरकृत लाभव अथवा लागो के अपेक्षा से उपस्थितकृत लागो सर्वश्रेष्ठ होता है कवर है यहां यदि भी हमारा लक्षण शरीरकृत गौरव संपन्न है समुद्रित गौरव भी है लेकिन वाद और प्रतिजल्प के दृष्टिकोण से विचार करके देखते हैं परपक्षवर्तन पूर्वक स्वपक्ष की स्थापना में विशिष्ट लक्षण हमारे लिए अत्यंत उपस्थित कृत से यह उचित ही यह विशिष्ट लक्षण इसे कोई गौरव दोष नहीं है साधरा तो और कहीं भी यहां साधार करने की जरूरत ही नहीं है विकंडायाम तो विपक्ष परम उद्भव व्या तो वह संदेह उचित नहीं क्योंकि जो जगह कथाओं में पर निराकरण पूर्वक स्वकीय मतगा जो बाघ का जो पक्ष है इसका सहन करना ही उचित होता है वहां साधारंतर प्रयोग परिचित ही है वहां साधारण प्रयोग करने की कोई जरूरत नहीं है अगले का खंडन कर दो सपक्ष सिद्धि कर दो और विधंडा में क्या होता है सफल सिद्धि है नहीं केवल परेश खंडन करते जाओ जो परिशेष रह गया वो अपना पक्ष है जो परिशेष रह गया वही हमारा पक्ष ये हमारा पक्ष है ऐसे बोलना नहीं है बोल दिया फिर गया फिर उसको सिद्ध करना पड़ जाएगा सिद्धरोगे फिर आप जब में आ गए या वादे में आ गए विकंडम नहीं रह गए। अगला जो कहते जाता है, खंडन करते जाना है। जो कह वो वही खंडन करना तुम्हारा क्या मत है जो, आप, आप जो बच गया जो समझ में आ रहा है तेरे को वही हमारा है बचेगा तुम क्या बच रहा जो खंडन करने वाला हो खुद बचता है जो खुद बच लो वही वहीं सत्य हो और कोई सत्य है क्या तो वृतिता तो परम उद्भाव्या कि में क्या भी होता है विपक्ष वृतिता को दूसरे के प्रति हमें बोलना पड़ता है हमेशा वो तो जो भी अनुमान करता है उसको तो क्या पड़ेगा? तो जाना पड़ेगा तुम्हारा हेतु विपक्ष में जा रहा है ऐसे अगर उसे खंडन प्रति जाना पड़ता है इसलिए विधंडा में विपक्ष वृतितता का कथन कर कुशल होना पड़ता है अगला कुछ भी अनुमान करें जैसा भी हेतु प्रस्तुत करे उस हेतु को हमें स्थापित करना है कि तुम्हारा हेतु विपक्ष में होने से गया कदम कहानी इतनी तेज बुद्धि होनी चाहिए जैसा भी हेतु दे उस हेतु को विपक्ष में दिखा देना है अब विपक्ष में दिखा देंगे तो कहानी खत्म हो जाती विपक्ष में नहीं होना चाहिए हेतु को विपक्ष अवृत्ति होने चाहिए हेतु तो हमेशा साध्या भाव अधिकरण हेतु तो नहीं होना चाहिए और साध्यभाव अधिकरण हेतु चले जाना ही सबसे बड़ा इसलिए कहते हैं अनुमिति उत्पत्ति प्रतिबंध का पंच दूषण आप कहते हैं विरुद्ध लक्षण विरुद्ध जो है तो इसका मैं दोष क्या रहता है हमेशा ये अनुमिति की उत्पत्ति का प्रतिबंधक हुआ करता है अनुमिति उत्पत्ति प्रतिबंध का पंच दूषण विरुद्ध हेतु में विद्यमान दोष होता है कि वो अनुमिति को उत्पन्न ही नहीं होने देता अनुमति को ही बाधित कर देता है आसित हेतु ने क्या कर दिया था साधकत्व का ज्ञापन किया है हेतु में असाधकत्व ज्ञापन कर दिया और वृद्ध तो क्या करता है अनुमिति को ही प्रतिबंधित कर देता है और तीसरा आता है अंत वाला वर्तमान त्वेना ज्ञा तो अनेकांतिक और साधाव के आधार में प्रतीत होने वाला हेतु तो अनेकांतिक कहा जाता है सपक्ष और विपक्ष दोनों में वृद्धि वृत्त्या था पक्ष और विपक्ष में वृत्ति था सपक्ष में अवृत्ति था और ये उल्टा क्या हो गया सपक्ष और विपक्ष में वृत्ति है सपक्ष और विपक्ष में भी वृत्ति है सा निश्चित संकित और वह अनेकांतिक जो है दो प्रकार का है एक निश्चित अनेकांतिक एक संकित अनेक दृष्टांत क्या है सह कहते अनित शब्द प्रमेयता निश्चितो जो है अनेकान्तिक है यहां पक्ष और साध्य उठा रखा हुआ है पक्ष शब्द है, है, है साध्य क्या है अनित्य पक्ष है शब्द साध्य अनित्य शब्द कैसा है अनित्य क्यों प्रमेयता दिया और प्रमेत तो अनित्व का साधक नहीं हो सकता क्यों प्रमे है पक्ष में भी है सपक्ष में भी है विपक्ष में भी सर्वोत्तम कि जो कुछ भी संसार में सब कुछ प्रमेय ही तो है सब कुछ प्रमेय अतः अपक्ष क्या हो गया अनित्व वाला नित्यत्व वाला कौन आकाश आदि वहां भी भी दे दे तो के निश्चय कहां पर है आपको घटादियों में वहां भी है प्रमेत्व और पक्ष बुद्धा शब्द में भी प्रमेत्व है इसे पक्ष सपक्ष विपक्ष तीनों में वृद्धि हो गया ना हिंदु इसलिए क्षेत्र में क्या कहेंगे निश्चित अनेकांतिक हेतु और संकित का अधान दे रहे हैं मनो विभू सर्वदा स्पर्श रित्रवित्व तो मन कैसा है किसने कर दिया विभू है क्यों सर्वदा स्पर्श ऋतु द्रव्य होने से देखो यह हेतु तो सपक्ष में भी है विपक्ष में भी है कैसे है सपक्ष कौन है विभूत वाला इभुत्व वाला कौन हो गया आपका आकाश आदि है ना वो कैसे है वो सर्वदा स्पर्श रहित द्रव्य है और साधि का भाव विभुत्व का भाव विभूत भाव वाला कौन होएगा? विभुत भाव वाला हो वो सिद्धांत से कौन होएगा? मन स्वयं होएगा। मन सिद्धांत समय क्या है विभू नहीं है परमाणु रूपों सिद्ध कर चुगाड़ो रूप इसे विभुत वाला कौन हो जाएगा मन, मनदास प्रसिद्ध है सिद्धांत इसे पक्ष, दृष्टिया और विपक्ष और साधावर्तमान ज्ञात है ऐसा जो होने से शंकित उपाधि वाला है क्योंकि हम संघा कर रहे हैं ना कि मन आपने विभु का हम उसमें संगा करें नहीं वो नहीं हो सकता विभुत्व भाव वाला है परमाणु वाला है इसलिए इस अनेकांतिक हेतु का नाम रख दिया गया निश्चय नहीं है ये शंकित है अनेक क्योंकि उपाधि, देंगे? तो, तो, तो तो उपाधि कि कि तो क्या लेंगे मूर्तत्व अमूर्तत्व मूर्त नहीं अमूर्तव उपाधि सौपाधिक सौपाधिक है क्योंकि अमूर्त उपाधि है अमूर्त तो उपाधि के कारण से भी इसको अनेकांतिक कहा जाएगा अमूर्त उपाधि कैसे होगा होता हुआ साधन का व्यापक होना चाहिए क्या है विभु ये अमूर्तमें आकाश काल आत्मा है ना आकाश काल दीर्घ आत्मा ये सब कैसे हैं विभु भी हैं और अमूर्त भी हैं और साधन क्या व्यापक तत्व लो ये तरह स्पर्श रहित द्रव्यम तरत अमूर्त ना होना चाहिए कहा है साधन का व्यापक पक्ष में मन में मन कैसा है सर्वदा स्पर्श है वहां लेकिन है क्या? नहीं है वह अमूर्तत्व तो नहीं है अर्थात अर्थतत्व है अतः साधन का हो जाएगा कहा पक्ष में सौपाधिकमृतत्वादांत इनका मनोही सर्वदा स्पर्श आप दृष्टान्त इसलिए आत्मा में दृष्टान्त में साधि व्यापकता था और पक्ष में साधन का अव्यापक घट तो जाएगा तो उपाधि बन गया शंकित जो है उपा, उपाधि वाला होने से भी यह अनेक दोष ग्रस्त हो गया और इसका फल क्या है दोष क्या है यहां पर व्याप्ति प्रतिबंधक पहले वाला असाधगत ज्ञापन करता है दूसरा अनुमित उत्पत्ति का प्रतिबंध करता है और एक व्याप्ति को प्रतिबंधित कर देता है व्यापति ही उत्पन्न होने नहीं देता ते वह तीनों के तीनों हित्भाष तो कहे जाते हैं और अब इसके बाद दृष्टांत दृष्टान्ता रहा हेतु ठीक है साध भी ठीक है लेकिन दृष्टांत दिया वो गड़बड़ उस हेतु तो और साध्य की व्याप्ति उस दृष्टांत में नहीं बन पाएगा ऐसे हम क्या कहते दृष्टान्ता जैसा आप दृष्टान्त देते हो दो मरवन्नी का कहा दिया मानस में वहां कोई गड़बड़ी नहीं है और धुम और की जो है दृष्टांत आप भी जिससे भिन्न कोई ढूंढ लोग अप्रसिद्ध हो और दोनों की वहां पर संभावना ना हो तो उसको क्या कहा जाए साध्य विकल साधन विकल व्याप्ति अकथन विपरीत व्याप्ति, व्याप्ति कथन आश्रही इतने प्रकार का है पांच प्रकार है एक तो साध्य रही दृष्टान हेतु है वहां साध्य नहीं है ऐसे दृष्टान्त आपने दे दिया ऐसे दृष्टांत दे रहे हैं आप जहां हेतु है किंतु साध्य नहीं क्या ऐसे दृष्टांत कोई दूसरा लिया आपने जहां साध्य है हेतु नहीं है तो भी दृष्टांत क्या है दृष्टान साध को दृष्टान कहा जाएगा हेतु रित दृष्टांत को भी दृष्टानताभास कहा जाएगा और व्याप्ति कथन अभाव है व्याप्ति कथन अभाव व्याप्ति कथन हो नहीं सकता ऐसा आपने दृष्टांत ले लिया तो भी दृष्टानताभास कहा जाएगा और व्याप्तिया कथन विपरीत व्याप्ति कथन चौथा वर्ग क्या है विपरीत व्याप्ति कथन हो रहा है या दृश्य व्याप्ति आप चाह रहे थे उससे विपरीत व्याप्ति कथन हो जाए ऐसे दृष्टांतों को भी दृष्टानतावास कहा जाएगा और अंत में कथ है आश्रयहीनता दृष्टांत ही नहीं है वो भी दृष्टानतावास है दृष्टांत न होना भी दृष्टानतावास ही जैसे कि तो तो क्या तो कहता अनुपारी तो लिया था अनु अनुपंहारी तो कहते ये भी हमारे यहाँ दृष्टान्त को टी में ले लिया जाएगा साधर्म उदाहरण उदाहरण है व्यावर्त, साधन साधनव्यावृत्त अव्यातव्याति कथन कथन, आदि नाम, उदाहरण तो प्रशस्तुपादीता न कल प्रपंच्य प्रपंच्य निदर्शनाभास मैं अन्वृष्टा आभास वैधर्मी निदर्शनादृष्टा आभासाविकलता साधन विकलता व्याति का उभुल ऐसा कोई दृष्टान्त भाषा नहीं मिलेगा जहां दोनों ही न, रहे तो न हो दृष्टान भी नहीं, है, नहीं है ऐसा नहीं कर सकते साध्य और है तो दोनों ही ना हो तो, तो ना साध्य साधन विकलाभ्याम अना को एक कोटि में डाल दो साध्या भाव कोटि में वाला दृष्टान में डाल दो या साधना भाव वाला कोटिष्टांत में डाल दो नहीं काला कालात्याष्ट अनेकांतिकम वस्तु दूषण और दूसरा कालात्या विशिष्ट अनेक नाम का कोई समुदित दूषण भी दोष भी कहीं भी हम नहीं मानते बाद और अनेकांतिक दोनों का समूह कोई पृथक दोष नहीं माना जाता बाद को और अनेकांत दो मिलाकर के एक प्रकार का एक दोष मान लो ऐसा भी हम नहीं मान इस तरह से यथार्थ ज्ञानों के साथ पहले यथार्थ ज्ञान प्रत्यक्ष का यथार्थ ज्ञान विचार हो गया अनुमिति यथार्थ ज्ञान का भी विचार पूरा हो गया अब तीसरा यथार्थ ज्ञान इनके मत में आर्षक ज्ञान कहते हैं उसका क्या नाम रखा है इन्होंने आर्षक ज्ञान ऋषियों का जो ज्ञान है वह हम लोगों का प्रत्यक्ष का मामला भी नहीं है हम लोगों के प्रत्यक्ष का मामला भी नहीं है और अनुमिति के समान परोक्ष भी नहीं है अनुमिति में क्या है परोक्ष तो है किंतु व्याप्ति के द्वारा परोक्ष हुआ और ये है? की होने वाला है। को एक तीसरे कोटि में अलग रख दिया है नक्ष में लिया जा सकता है न अनुमान में लिया जा सकता ऐसे चीज का नाम आर्ष ज्ञान उसको निरूपण कर रहे देखिए आर्स सदभाविक आर्ष ज्ञान के सद्भाव में क्या प्रमाण है इस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं प्रत्यक्ष है? प्रमाण से बढ़कर क्या है ऋषियों ने जो भी कहा है में, में, में वेदों में, वगैरह में, किसी के भी आज तक कोई खंडन कर सका है कोई इसको गलत साबित कर दे एक भी बात ऐसा नहीं है वहां जो किसी भी काल में बाधित हो जाए तीनों कालों में उपयोगी ऐसी बात कही गई है उसका नाम सनातन नहीं। हम भले उसको बोलने के लिए अन्य शब्दों के द्वारा प्रस्तुत करें कालवशा दूसरे ढंग से उसको पहले प्रस्तुत कर सकते हैं किंतु उस मूल सिद्धांत को आप तोड़ नहीं सकते अकाट्य सिद्धांत तीनों कालों का यह प्रत्यक्ष हजारों सालों से चले आ रहा है वो वेद शास्त्र आज तक वही कह रही है बिल्कुल समय के अनुरूप भी हमारे लिए नहीं रह गया, आज तक सकता जो प्रसाद मैंने ज्ञान की पराकाष्ठा यदि देखना है तो प्रसाद मित्र एक मत विश्व का वार्षिक ज्ञान जो चीज है ये प्रत्यक्ष प्रमाण से साबित हो रहा है वो आकार के सिद्धांत है जो ऋषियों ने दिया हुआ है चाहे यज्ञों के मामले में हो चाहे भक्ति उपासनाओं के मामले में हो चाहे आत्मा के मामले में जिस प्रक्रिया से उन्होंने स्वर्ग प्राप्ति का साधन बता दिया संसार का कोई ग्रंथ नहीं जो बता दे चाहे किसी लोक प्राप्ति हो यह लोक का फल हो चाहे परलोक का फल कोई भी साधन जब आज भी उस साधन को अपनाने वाले को फल मिल जाता है ऐसी त्रिकालिक साध्य साधन स्थापना करो देना साधारण ज्ञान नहीं है वो इसलिए कहते हैं प्रतिशत सिद्ध है क्योंकि तो अस्तित्व विप्रतिपन्ना प्रतिभा वचित अर्थ अविंवाद ये जो प्रतिपन्ना प्रतिभा विवादास्पद प्रतिभा मैंने आर्थिक ज्ञान प्रतिभा के प्राथमिक ज्ञान क्या है ऋषियों की प्रतिभा से ज्ञान का नाम प्रातिभ। विवादास्पद यह आर्ष ज्ञान है वह क्वचिदी अर्थ अविंवादिनी कहीं भी इसके अर्थ का विसंवाद नहीं होता कुछ कदाचि कस्मिन काले कस्मि देश कस्मिन पुरुष दृष्टिया अर्थ अविंवादिनी बहुत प्रतिभा ऐसा ही ज्ञान है क्यों अनधिगत अनुभूत क्योंकि वो जो बता रहा है हमें है किसी भी अन्य प्रमाण के द्वारा अन्य किसी भी प्रमाण से वस्तु का गमन कराता है बोध कराता है इसलिए वो अनुभूति रूप ही है यथार्थ अनुभूति रूप है अविशंवा चेत अतिरिक्त प्राम यम इससे अतिरिक्त और प्राम्यता की क्या जरूरत रह जाता है जिसको सिद्ध करना और बाकी रह गया हो अर्थात कुछ भी नहीं रहा नर्थ असंवित्व देवना तो, तो पूर्व कह सकता है नहीं नहीं अर्थ ये असंवादिता नहीं है अर्थ तो संवादित भी हो सकता है इसके अर्थ गलत भी हो सकते हैं थी ऐसा मत कहो नर्थ अवसर तुम्हें ना। का कहीं भी अर्थ विसंबादी हो रहा है। एक भी वाक्य, वाक्यों का एक भी वाक्य का अर्थ विवादी हो रहा हो हैं तो बताओ कहा हो रहा है कहीं नहीं उसके अर्थ का बाधक दिखाओ लेकिन वास्तव में अर्थों का कहीं कोई बाधक है ही नहीं एक भी वाक्य का कोई भी अर्थ जो है विसंवादी नहीं है बार न अवसंवादी ना अर्थात अवसर न प्रतिभा से जन्य है ना इसलिए अर्थविंवादी हो सकता है न प्रतिभा अर्थविंवाद से प्रतिभा से जन्य है ना बुद्धिजन्य है ऋषि को बुद्धिजन्य है तो बुद्धिजन्य होने के नाते उसका और जरूर कहीं ना कहीं विसंवाद होता है हमारी और आपकी बुद्धि उसके को ढूंढ नहीं पा रहा है लेकिन कहीं ना कहीं उसका ना भी नहीं हो सकता अपरोत तो अपरो बारे में संवाद होने वाला है अरे आपका अपना विसंवाद कभी हो सकता है क्या संसार में अपना ही कोई डिनाइल कर दे मैं नहीं हूं कहा सिद्ध कर दे कोई कोई अपने आप को सिद्ध कर दे मैं नहीं हूं सिद्ध कर सकता है वो खुद को नहीं हो करके कभी नहीं सिद्ध कर सकते इसलिए कहते हैं कि भाई प्रतिभा तो अर्थ विसंवादी भी नहीं कर सकते क्यों तो अप्रोक्ष है जो अत्यंत अप्रोक्ष होता है उसका विसंवाद कभी नहीं होता नहीं तो अन्यथा प्रत्यक्ष से अर्थ विसंवाद प्रसंगत नहीं तो प्रत्यक्ष प्रमाण को भी अर्थ का विसंवादी कह देंगे उसका तो अप्रोक्ष हो रहा है घट विसंवादी हो जाएगा फिर अयट ज्ञान का विषय घट भी को लेकर के आप संवाद खड़ा कर सकते हैं इसलिए कहते हैं ये नहीं हो सकता जो अप्रोक्ष होता है वो विसंवादी नहीं होता तो न ज्ञान ग्राहक तो तो प्रत्यक्ष अबाधित तत्प्रवृत्ति भान तीकृत यथार्थ से क्रिया कार्य अबाधित विषयत्वाद अनुमानसिक तो दुर्बल तो चेत समाधि